राधो कराचित पल्लवी के राधा पदाक विलशन मधुर स्थलिके राधाय सो मुखर मत भगाली था विहार विपिने रमुता ृतक्लेशनाश गोविंदय नमो नम कृष्णाय वाशुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपकुम गोविंदा कज लाभाये नम पंकज मालिने नमः पंकज नेत्रा नमस्ते पंकज मगन रहो या छवि पे इकर रस मगन रहो या छवि पै इक रस मगन रहो याचवि पे गिनो न सांझ सवेरोस मगन रहो या छवि पे नों न साझ सवेरो कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे इक रस मगन रहो या छवि पै इक रसमग्न हो, या छवि पे गिनो न सांझ सबेरे गिनो न साझ सबेरे बसो कुंवर दो तो, ऐसे बसो दिग मेरे कुंवर दो तो, ऐसे बसो दिग मे सुंदर सुखद मनोहर जोरी सुंदर सुखद मनोहर जोरी में करु बसेरे रे या जोड़ी हिय में करहू बसेरे कुर बसो दृग मेरे दो ऐसे बसो दृग मेरे मंद मंद महा छवि मंद मंद मुस्कात महा मंद मंद मुस्का महा छवि दरे रे बाह गरे कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे सो हसे दो गेरे तात्सविमानी हसे दो हसिया तारी ना ही तर तारी से भोरी दरस रस प्यासे करह आपने चेरे करु आपने चेरे भोरी मैं दरस रस प्यासे tskavi pe prasakran yaoya sari pe dino na sad savere dino na sad savere जब जन्माष्टमी या राधाष्टमी हो अगर श्री जी के वंशजों का वर्णन किया जाता है तो लाल जी को बहुत प्रसन्नता होती है उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और अंताकरण बहुत शीघ्र ही पवित्र हो जाता है जब प्रभु के प्राकृतिक का समय नजदीक हो तो उनकी वंशावली का जरूर दान करना चाहिए ऐसा देते थे आज हम दोनों वंशावली का कर गान करते हैं श्री यदुवंश का और यदुवंश में भी है गोपवंश का इसका वर्णन रश्मयी रसाचार्य ने गान किया है और श्री भगवान व्यासदेव जी ने भी गान किया थोड़ा थोड़ा उसकी चर्चा में प्रसंग यहां से चलता है कि नंद के यहाँ महान कोलाहल मचा है क्यूँकी सबको पता है कि बस यशोदा जी के कोई महान संतान प्रगट होने वाली है क्योंकि यशोदा जी के मुख पर अद्भुत तेज है पूरे व्रज में अद्भुत आनंद छाया हुआ है कुछ तो जस गाने वालों का परिकर नंदवावा की के पे विराजमान है सुंदर संगीत बज रहे हैं सुंदर सुंदर नृत्यकान हो रहा है क्योंकि महा आनंद प्राकट्य होने वाला है ऐसा सबको आभास हो रहा है पूरे वृद्ध मंडल में एक अद्भुत आनंद है एक अनोखा आनंद है जड़ चैतन सब आनंद में हो रहा है सब सूखे हुए तालाब रसमय युद्ध होकर भर गए सूखे वृक्षों में नए पल्लो प्रकट हो गए पूरे बिल्कुल सुख गए थे उनमें एकदम नवीन वर्ष तीतु तो की तरह नवीन नवीन सुंदर श्रृंगार हो रहा है प्रकृति का श्रृंगार हो रहा जन चैतन सब आनंद में रस में हो रहा क्योंकि रसोवैसा का प्रकट होने वाला है रसोवैसा का महान रस प्रगट होने वाला है कुछ धाणी ढाणी परिकर जो है वहाँ विराजमान होकर के जस गारे हैं तो किसी आकांक्षा से बोले नहीं आज ढाढ़ी ढाही रंग भीने दान मान कछुए नहीं चाहत दान मान कछुए नहीं चाहत विधना मनोरथ कीने आज धाढ़ी धाढ़ी नू रंग नाचत गावत प्रेम बढ़ावत नाचत प्रेम बढ़ावत बहिरे बसन नमी ने रीधि परस पर भूषण वारत चारण बंदी जन्म दिने आज ढाने ढाण रंग भीने देख दृश्योहार अरुणारी पति पति धन अधन सब ब्रजवासी धन ये सब ब्रजवासी नहीं नही आज धांगी धांगी ने नंदगांव गाँव बरसानो गाँव ते कवि परम प्रवीण नंदगांव गाँव बरसानो गाँव के कवि परम प्रवीण जैसी कमल नयन हित जे अरु ते की विधि अरुपर न जो नंदगांव का वही हो दर्शाने के रस का गायन करते हैं वास्तविक उन्हीं की वाणी सफल है उन्हीं की मति सफल है उन्हीं को कभी कहना सफलता है और जो प्रियालाल के सिवा और कुछ गाते है बोले उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी विधान ने इनकी मती हरली इनके बड़े दुर्भाग्य है जो और कुछ गा रहे हैं। क्या हो रहा है आज मंदिर के महल के प्रधान दरवाजे पर डहनी डहनी सुन्दर संगीत मजा करके नृत्य कर रहे गान कर रहे है ऐसा देखते ही पूरे ब्रजवासी जन एकत्रित हो रहे हैं भीड़ की भीड़ टोल की टोल ब्रजवासी और ब्रजवासी जन रहे हैं कि नंद के यहाँ आनंद का प्राकृतिक उत्सव होने वाला है अभी लाला प्रकट नहीं हुआ बस लाला प्रकट होना है ऐसा आनंद मचा हुआ पूरा व्रज आनंदित है विमल अश धान कर तखार बदत बधाई नंद राये गहे ग्रहे, ग्रहे प्रगति सुख समस्त सुखों को प्रदान करने वाले श्री लाल जी प्रगट होने वाले हैं ढाड़ी ढाड़ी वहां दरवाजे पर खड़े होकर के दस का बखान कर रहे बैठक में नंदबाबा विराजमान हैं और भी इनके भाई विराजमान हैं पनंदाजी तो समस्त बड़े बूढ़े वहाँ के विराजमान हो गए सत्य की साक्षी देकर ढाढ़ी और धानी अपने परिकर सहित उनकी वंशावली का, का गान कर रहे है उनके जस का गान कर रहे हैं ढां संघ समाज साज लय सिंह में नाचे लय ले नाम गोपवंशन के साथ साख दे बाचे सत्य को साक्षी करके और दंडवा को शुभ प्रदान करने के लिए उनकी वंशावली का गान कर रहे हैं कि धन्य है तुम्हारा वंश जिस वंश में सर्वेश्वर भगवान यहाँ प्रगति लीला करेंगे ये धन्य है तुम्हारा वंश के नंद ऐसा कह के समस्त जो ढाणी ढाणनी है वो नृत्य करते हुए उनकी वंशावली का गान कर रहे है आये सीमित सवै नर नारी कहत देहु जो जाचे सुखन बात यह सुन सा जब वो यश गान करना चाहते हैं तो सब पूछते तुम्हें क्या चाहिए बोले बस यशोदा नंदन जब प्रगट हो तुमका मुख दिखा देना तब तक के लिए हम सब नाचते हैं और आपकी वंशावली का गान करते हैं जब लाला प्रगट हो तो हमें उनका मुख दिखा देना सिंह पौरी ब्रजरा बड़ी भी भैयानी विविध भाति सो गोप वशे ब्रज यहां का वर्णन करते हैं करते हैं कि जो गोप गोपगण है तीन भाग में बड्डे हुए हैं उनका वर्णन करेंगे आगे कह रहे विविध भाति सो गो कुल धानी कहत बखान भारती के गोप बसे ब्रज इनकी बात बखानो। उत्तम बधानो उम को रक्षा गरीबी में विवेक पहचानो तीनों ते अही मध्यम गो गाय भैंस धन धानो ब्रज के छोर बसत जे गुजर इन्हू ते घट जानो तीन प्रकार के गो मंडल में वास करते हैं धाड़ी ढाणी जस का गान करते हुए बखान रहे हैं उत्तम वैश्य जो केवल गौ का सेवन करते हैं गौ रक्षा करते हैं गऊ का पालन करते हैं और जो अपनी गऊ के साथ भैंस आदि भी रखते हैं वो मध्यम कोटि के गोप है और जो गुजर है ये उनसे भी तीसरे नंबर के गुर्जर जो गुर्जर जनवास करते हैं ये तीसरे नंबर इन्होंते घट जावा इनसे भी छोटे प्रथम गोपवंश जो केवल गऊ का ही पालन करता है इनसे जो मध्यम है वो तो भैंस को भी रखते हैं इनसे भी जो घट है वो गुर्जर कहलाते हैं सृज में इन्हीं तीन गोपो का ही अखंड अखंडवास है आया भी है नामावली में वर्ण के गुजर जट्टा ऐसा वर्ण गुजर जाट आदि ये भी गोपवंश में ही आए है सुनक <स्थाँगा> नंद उपनंद सभा बनाई वरण आदित्य गोप कुल ढाढ़ी लीओ बुलाई नंद उपनंद आदि समस्त बड़े बुजुर्ग ब्रज के सब बैठे हुए हैं ढाढ़ी अपने परिकर के साथ ढाणी नृत्य कर रही है और इनकी वंशावली का गान कर रहे है वर्णन करत गोप वंशन को ढाढ़ी मन हुई देव मीर जद कुल नरेश की कथा पुरातनु गायी जजन दानु व्रत धर्म सब विदिशो करत सदाई कुंवरकान के परदा देश के राय जहाँ वर्णन करते हैं कि गोपवंश का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ बोले यदवंश में ही एक देव नाम के महान भाग्यशाली महापुरुष प्रगट हुए इन्हीं से यदुवंश में जो वर्षदेव आदि का प्रादुर्भाव हुआ और जो इधन धंद आदि का प्रादुर्भाव हुआ इन्हीं से हुआ तेरे रहे घर द्वै भई पतिव्रता पटदानी एक कन्या क्षत्रियन की एक वैश्य की जान महाराज देव का जो ब्याह हुआ वो दो कुमारी कन्याओं से हुआ एक क्षत्री कुल की थी और एक वैश्य कुल की जो क्षत्रीय कुल की थी उनसे सूरसेन का प्रादुर्भाव हुआ और जो वैश्य कुल की थी उनसे ये भी भूपवंत हाँ परिजन आगे लिखा है कि क्षत्री में उपदे उपदेश सूरसेन सुखदाता अति सुकर्मा शील वेद अर्थ के ज्ञाता श्री वसुदेव भाग की कहत नाता नंदराय के मित्र प्यारे रचक किए है विधाता पहले श्री देवी के द्वारा प्रकट किए श्री सूर्य से इनके थोड़ा का वर्णन करते हैं क्योंकि प्रभु वहां भी प्रकट होकर यहाँ आने की, की लीला करते हैं इनके वंश का गोप वंश का वर्णन करते हैं थोड़ा पीछे से वर्णन करते हैं यदि में प्रकट होने के कारण श्री लाल जी को यादव कह के संबोधन किया गया वृक्ष वंश में प्रकट होने के कारण वार्षण कहा गया श्री ठाकुर जी को तो हम वृक्ष से शुरू करते हैं वृष्णेह सुमित्र पुत्रो परम तप सिनिष्ठ अन मित्रशूद अन मित्र वृष्णि के दो पुत्र हुए ये यजवंश का ही है गुरु तो बहुत पीछे वंशावली है अब थोड़े से वर्णन करते हैं बहुत महिमा महाराज बहुत महिमा है यदि प्रभु की वंशावली का श्रवण किया जाए तो तत्काल उनका कर्म पवित्र हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है शनी के दो पुत्र हुए सुमित्र और युद्धाजित्य युद्धाजित्य के शिनी और अनिमित्र ये दो पुत्र थे अनिमित्र से निम्न का जन्म हुआ क्षत्रादित्य और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध येदवंशी इन्हीं निम्न के ही पुत्र थे अनिमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी शिनी से सत्यक का जन्म हुआ इसी सत्य के पुत्र युवधाम थे जो सात्विकी के नाम से प्रसिद्ध हुए सात्विकी का पुत्र जय जय का गुणी और गुणी का पुत्र युगंधर हुआ अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम था वृषि व्रेश्ण। वृषि के दो पुत्र हुए स्वपंक और चित्र स्वपंक की पत्नी का नाम था गांधिनी उनमें सबसे श्रेष्ठ स्त्री अक्रूर जी थे अक्रूर जी के अलावा और भी पुत्र प्रकट थे अक्रूर आशम शार्मेय मृदुर मृदुवी गिरी धर्मवृद्ध सुकर्मा क्षेत्र अनिवर्धन शत्रु गंधवादन और प्रतिभा इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा अक्रूर के दो पुत्र थे देववान और उपदेव स्वल् के भाई चित्तरथ के पृथ्वी विदुरथ आदि बहुत से पुत्र जो वृष्णवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं शात्व के पुत्र अंधक के चार पुत्र हुए कुकुर भजमान सुची और कम्बल बड़े उनमें कुकुर का पुत्र वन वहीं का विलोमा विलोमा का कपोतरुमा और कपोत्रुमा का अनु हुआ तुम्बू गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी अनु का पुत्र अंधक अंधक का धुंदुवी दुन्दुवी का अरिद्योत अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की कन्या हुई आहूक के दो पुत्र हुए देवक और उग्र देवक के चार पुत्र हुए देववांग उपदेव सुदेव और देववर्धन इनकी सात महीने थी धट शांतिदेवा, शांति उपदेवा, उपदेवा श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा और देव वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था उग्रसेन के नौ लड़के थे कंश सुलामा, निद्रोध कंक शंकु सुह राष्ट्रपाल सृष्टि और तुष्टिमान उग्रसेन के पांच कन्याएं भी थी कंसा कंशवती कंका शुरहू और राष्ट्रपालिका इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी की छोटी भाइयों से हुआ था चित्रथ के पुत्र विदूरथ से शूर भजवान भजवान से शिनी सिनी से स्वयं और स्वयं से हृदय हुए हृदय के तीन पुत्र देवबाहु शतधनवा और कृतवर्मा देवीर के पुत्र सूरसेन की पत्नी का नाम था मारिशा उन्होंने उसके गर्भ से देवमीड के पुत्र सूरसेन शूर्शे। सूरसेन की पत्नी का नाम मारिशा मारिशा के गर्भ से दस निष्पाप पुत्र प्रगट हुए वसुदेव जी देवभाग देवश्रवा आदक्ष संजय श्यामक कंक शमीक वत्सक और ऋ दे के पुत्र सूरसेन सूरसेन के पुत्र श्री बसुदेवाल ये और फिर वेवमीण की ही पत्नी जो वैश्यकुल की थी उनसे परजन और परजन से नम्बर तो उपाधि का अपराध कोष में वर्णन करेंगे वाणी में इसमें श्रवण करते हैं ये साक्ष महान पुण्यात्मा थे वसुदेव जी के जन्म के समय अपने आप देवताओं की नौबते बचने लगे नगारे अपने आप बचने लगे इसीलिए उनका नाम आनक दुंग ही कहा गया है वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए वसुदेव हरे स्थानम वंत्यानक दुंग वाच श्रुतकी श्रुत स्रवादिदेवी चैतेषाम भगिन्या पंच पन्दा इस श्री आनंद गुन्धी जी अर्थात वसुदेव जी ही श्री भगवान के पिता कहलाने का परम महान सौभाग्य प्राप्त किया वसुदेव जी के पांच महीने थी प्रथा श्रुतदेवा श्रुत कीर्ति श्रुतश्रवा और राजा देवी कुंती भोज की कन्या थी प्रथा आपस में मित्रता होने का होगा प्रथम क्षमता हो जो आपको प्रदान करेंगे तो इस को प्रदान किया श्री वस्देव जी की बहन इसीलिए वैसेभोज की कन्या है प्रथा जी कुंती जी इसीलिए इनका नाम कुंती था क्यों ऐसा हमने श्रवण कर रखा कि ये प्राप्त हुई बहनों में से वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज अरे। हाँ, हाँ, हाँ, कुंती भोज के कोई संतान नहीं इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कथा छा कुंती भोज के कोई संतान नहीं इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की इसलिए उनका नाम कुंती भोज ऐसा ऐसा सूरसेन ने अपनी पुत्री को हार इनको दिया कुंती बोझ रह इसीलिए इनका नाम तुमती है अपनी सबसे बड़ी कन्या बोध देगी प्रथा ने दुर्भाषा ऋषि को प्रसन्न कर लिया को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है जिसकी यहाँ चले जाते थे उसके पैरों से जमीन खिसक थी दिन महात्मा को सुख पहुंचाना बड़ा कठिन प्रसन्न हो जाए तो जय जय और अगर जरा विवाह था प्रसन्न हो गए तो फिर श्राप के विवाह तो लौटते ही नहीं थे इसीलिए जिस राज्य में इनका प्रवेश हो जाता था मुंह सूख जाता था राजा का वो खराब हो जाते थे कि इनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है महाराज राय उन तीन घोष की कैसे प्रसन्न होंगे तो बहुत क्योंकि उन्हीं को बोल में दी गई थी प्रथा आप चिंता मत करो इन महापुरुष की सेवा की हम जिम्मेदारी लेते हैं। बोले बच्ची तनिक भी अपराध बन गया बोले किन चिर मात्र भी कभी अप्रसन्न नहीं होंगे आप हम विश्वास करो पूरी सेवा दुरुआस जी की श्री गीति जी प्रथा जी ने की आशा इसी बहुत प्रसन्न हुए और उनका बेटी मैं प्रसन्न होकर के तुमको देवताओं के बुलाने की एक विद्या प्रदान करता हूं तुम इस मंत्र का उच्चारण करके जिस देवता का ध्यान करोगी वही देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा ऐसा आशीर्वाद दे करके प्रधान में चलेगा विचार किया कुंती जी कि ने कि विद्या ले तो ली लेकिन कभी इसकी हमने परीक्षा नहीं की कि इसका प्रभाव खत है इसीलिए कहा है तो क्या होता है इसका प्रभाव जिसको याद करूं मेरे पास आ जाएगा ऐसा भाव करके उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया परीक्षा के लिए सामने भगवान सूर्य दिखाई देते तो पर उस मंत्र का प्रयोग किया और भगवान सूर्य का ध्यान किया तत्काल भगवान सूर्य उपस्थित हो गए चिदानंद में स्वरूप तत्काल सामने प्रवट हो गया आप तो का हृदय भय से भरा गया आश्चर्य हुआ मंत्र का प्रभाव देखकर भय हुआ कितने बड़े तेजस्वी देवता सामने भी राजमार क्या स्वागत करे कैसे स्वागत करे एकदम विस्मय से युक्त हो गई उनका का भगवान मुझे क्षमा कीजिए मैंने केवल मंत्र की परीक्षा के लिए ऐसा किया मेरा आना व्यक्त नहीं सकता आपने भले परीक्षा के लिए किया हो सूर्यदेव भगवान ने कहा मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता जो चाहिए वो प्राप्त कर सकती हूँ उनसे उनका भूगल मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने तो तो बोले फिर मैं परीक्षा से तुम्हें पुत्र प्रदान करूँ अब तो डबड़ा गई अभी हमारी अवस्था है और आप मुझे पुत्र प्रदान सदैव कन्या ही रहोगी देवता संकल्प भाव से स्पर्श भाव से स्पर्श मात्र से आपको ऐसे सांसारिक भाव थोड़िए दिव्य चिदार भगवान नारायण ही तो सूर्य और कौन है तुम तुम था सर्व समर्थ है सदैव कन्या भाव को ही रहोगी तो उन्होंने कहा गर्भ धारण करना पड़े उन्होंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी कि बहुत काम का गर्भ धारण करना पड़े पुस्त संकल्प मात्र से तत्काल बालक के सी की ऐसा जैसे श्री पाराश्वर जी के द्वारा भगवान व्यास देव जी प्रकट हुए तो दो चार घंटे में थोड़ी प्रकट हुई बस भावना करते ही तत्काल प्रगट है प्रणाम किया होगा माता जब आपको जरूरत हो तो स्मरण कर लेना पिता के साथ चल ये कोई मानसिक भाव तो भावना थोड़ी है ये तो सब दिव्य में भावना जो है तुमसे मैं एक पुत्र उत्पन्न करूंगा भगवान सूर्यदेव ने हाँ अवश्य तुम सदैव पवित्र कन्या ही बनी रहोगी कोई तुम कर अंगली नहीं उठाएगा जलंत नहीं करेगा क्यूँकी देह भाव से प्रगट ही हो रहा ये तो चिदानंद में भाव से प्रगट हो रहे हैं एक कर भगवान सूर्य देव उनको गर्व प्रदान किया उसी समय तत्काल एक बड़ा ही तेजस्वी और सुंदर शिशु उत्पन्न हुआ देखने में सूर्य के समाधि तेजस्वी था प्रखा जी लोग लोकल्ला के ऐसे दर्दे लोग याद होंगे कि अभी उनके संतान हो गए भगवान सूर्य को संतान प्रदान करके अंतर है तत्काल तत्काल भगत ऐसा नहीं तत्काल ये दैवी शक्ति है इसीलिए बड़े दुख से यद्यपि इतना फीबालत उसे छोड़ने में उनको बड़ा कष्ट हो लेकिन लोग निंदा की वह के सहयोग से एक सुंदर टोकरी में उस बालक को शिशु करके और ठप करके और नदी में प्रवाह कारण ऐसा कैनल नाम संबोधन हुआ ऐसा हमें पढ़ाने पूरी महाभारत हमने पढ़ी भगवान व्याखी द्वारा तो संन्यास मार्ग पर तो उसमें हमने ऐसा पढ़ा नहीं था कि कैनल से इनका प्रक्रिया ये सब ने उच्चारण नहीं किया और उच्चारण तो भी नहीं लेकिन इस ये परिणत कहाँ से है इसमें स्पष्ट भी को वर्णन ये योग्यारंभिक करता हूँ इस स्पष्ट संबोधन करता उच्चारणों संबोधन चलता है कि ऐसे ही कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ ऐसे प्रकट हुए शास्त्री मर्यादाएं बना करते हुए चर्चा की जाती है लोक निंदा के डर से डर गए और बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में नदी जल जाती होती क्योंकि आगे वो स्नान कर रहे थे तभी तो उनको प्राप्त हो गंगा जी थी तो कोई और नदी को सभी गंगा जी तो बहती है क्यूँकी तो तो आगे आ, वो क्या नाम थाज था? वो स्नान कर रहा था उसी को टोकरी मिली तो अंगराज गंगा स्नानीनापुर के ही सभी की रचना है गंगा जी तो थी जो राधे राधे क्यों ंगाजी हस्तिनापुर में है आज है है ना गंगा जी क्योंकि अंगराज स्नान कर रहा था क्या नाम उसका अंगराज अधिगत नाम स्नान कर रहा था अपनी पत्नी के साथ तभी इनका हाँ सुख जाते इनका करण नाम संबोधन हुआ हाँ उसका आदिर, आदिर्थ, आ, आदिर्थ, तो से साथ। प्र, प्रथा की छोटी बहन श्रुद्ध देवा का विवाह करुष देश चलुपति वृद्ध शर्मा से हुआ उसके गर्भ से दंत्र वक्त का जन्म हुआ ये वही दंत्र वक्त है जो पूर्व जन्म सरकार के साथ हुआ था इस प्रथा का विवाह महाराज पांडे जी और धर्मराज अर्जुन ये प्रगति और माध्यम से नोत होने की है यही वो दंतवत् है जो शंकादर्शियों के साथ से जय विजय और दंतवत् शिष्यपाल रावण कुंभकर्ण ये तीन जन्मों में ऐसे पवित्र लीलाए भगवान ने इनके साथ ही के, के देश के राजा धृष्टि केतु ने श्रुतिकीर्ति से विवाह किया उससे संतरदन आदि पांच करके राजकुमार हुए राजा भी देवी का विवाह जैसे हुआ उसके दुःख में विंग और अनविंग दोनों ही अवंती के राजा हुए राज दमघोष ने श्रुतस्त्रा का पाठिग्रहण किया उसका पुत्र था शिष्यपाल ये पांचों महीने श्री वस्देवी ऐसे ब्याही हुए और ये सब भगवान श्री कृष्ण की बुआ हुआ भगवान के कई पुत्रों को तो भगवान ने उनका उद्घार है विन्द तो अविंदु को मारा दंत्रवंतु को आय अच्छा हाँ एक आया है प्रसंग तो अष्ट पटरानियों में आता है अष्ट में आता है तो सर्वेश्वर्य लीला भी आई है उसका पुत्र था शिशुपाल जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ राजा देवी की कन्या तुम मित्र उनकी बुआ थी मित्र कृष्णदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के जन्म से दो पुत्र मित्र केतु और बृहत् बल की पत्नी कंशवती से सुनीर और युषुमान नाम के दो पुत्र हुए आनक की पत्नी कंका के गर्भ से पुत्र दो पुत्रजीत और कुलजीत संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ और दुर्वर्षण आदि कई पुत्र फल किए इस प्रकार श्यामक ने सूरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हृणाक्ष नाम के दो पुत्र किए मिश्र केसी के गर्भ से वत्सक के भी व्रत आदि कई पुत्रे वृक ने दूरवाक्षी के गर्भ ऐसी तक्ष पुष्कर और शाल कई पुत्र उत्पन्न किए शमी की पत्नी सुदामिनी भी सुमित्र अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए कंकी की पत्नी कर्णिका के गर्भ से दो पुत्र रितध धाम और जय आनंदवी श्री वसुदेव जी की पौर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी ये पत्नियां थी रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के भगवान बलराम जी गद चारण दुर्मद्ध विपुल ध्रू और कृत आदि पुत्र हुए थे पौरवी के गर्भ से बारह हुए दूत सुभद्र भद्रवाह दुर्मद्ध और भद्राज नंद उपनंद कृतक सूराज मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे कौशल्या में एक ही वंशुजागत पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम था केसी उसने रोचना से हस्त और हिमंगल के तथा इला से उर्वंक आदि प्रधान यदवंशी पुत्रों को जन्म दिया परिचित वसुदेव जी के धतदेवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांत देवा ऐसी श्रम और प्रतिशुता आदि कई पुत्र हुए उपदेवा के पुत्र कल्पवंश आदि दस राजा हुए और स्त्री देवा के वसुवश सुवंश आदि से पुत्र हुए देवरक्षिता के गर्व से गदाग नौ पुत्र हुए जैसे स्वयं धर्म ने आठ वोतुओं को उत्पन्न किया था वैसे वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूरी विस्तृत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किए परम उदार श्री वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी आठ पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सात पुत्रों के नाम है कीर्तिमान कुशेर भद्रसेन रिजु संवर्धन भद्र और शेषावतार बलराम उन दोनों के आठ पुत्र स्वयं सर्वेश्वर श्री भगवान परीक्षित तु, रूप परम परमशु भाग्यवती दादी सुभद्रा ही देवकी जी की ही कन्या की जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है यदा यदेह धर्म से पाप मन तदा भगवानी स आत्मा सृजते हरि नृश्य जन्मनो हेतु कर्मण वा महीीपति आत्मेश परुरात्म जब जब संसार में धर्म का हास और पाप की वृद्धि होती है तब तक सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं परिचित भगवान सबके दृष्टा है, तो सब है वास्तव में प्रभु तो असंग है आत्मा है इसलिए उनकी आत्मस्वरूपी योग माया केत्रिक उनके जन्म पवा कर्म का और कोई ही कारण नहीं है उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है ध्यान तो दीजिए उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह अर्थात उनकी कृपा ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है यदि कोई अपने बल से माया पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ रखता हो तो भूल जाए ये बहुत बलवान माया है बहुत बलवान है ज्ञानिनामक नामक चेतन सिद्धेवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण गुहाय महामाया जी जो ज्ञानिन कर चित अपहरई मरियाई विमोह बस कर ऐसा कौन है त्रिभुवन में, जो भगवान की मुस्कुराहट से प्रगति माया पर विजय प्राप्त कर ले किसी के समर्थ्य हाँ विजय वही प्राप्त कर सकता है जो मामे उत्पंचम से तो माया में काम करे जो भगवान की शरण में हो गया तो भगवान के अनुग्रह का पात्र बना कृपा का पात्र बना वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया कोई अपने बल से अपने बुद्धि बल से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता भगवान की अनुग्रह बल से भगवान की कृपा बल से माया पर विजय प्राप्त कर सकता जब अशुल राजाओं ने जो असुर थे वो राजाओं का वेश धारण करके अक्षणियों कई कई अक्षुणी सेना लेकर सारी पृथ्वी में अत्याचार करके जो सीधे साधे धर्मात्मा पुरुष थे उनको नष्ट करते थे उनको त्रास देते थे महान पापाचार फैला हुआ था पृथ्वी पर जब कोई पाप करता है तो पृथ्वी को बहुत क्लेश होता है और प्रभु की तरफ दृष्टि करती है कि हमें सब कुछ सहन हो सकता है लेकिन आपसे विरोध करने वाले को मैं अपनी गोद में नहीं बिठा सकती कोई कितना भी कैसा भी हो सब सहन कर सकती लेकिन जो हरी विमुख है पृथ्वी कापती है ऐसे का भार सहन करने के लिए और प्रभु से प्रार्थना करती कि मैं इसे अपनी गोद में नहीं ले सकती हे प्रीतम जो आपसे विरोध करे आपसे जो विमुख हो मेरे, मेरी गोद में अर्थात मेरी भूमि पर वो न रहे और जब भगवान का कोई भक्त होता है तो पृथ्वी आनंदित हो जाती इसका है उसका हृदय आनंदित हो जाए प्रभु से कहती है कि आप धन्य हो जो हमें ऐसा पुत्र प्रदान किया जो हमारी ऊपर खेलेगा क्योंकि आपका भक्त है पृथ्वी धन्य धन्य हो जाती है, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है भगवत विमुख जनों की बाहुल्यता होती है और भगवत भक्तों को सताया जाता है तो पृथ्वी आंसू बहाने लगती रोने लगती है और प्रभु से प्रार्थना करती कि हमारी रक्षा करो तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं श्री भगवान अवतार धारण करते हैं भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ और दिन हुए ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते शरीर से करने की बात तो अलग ही। देखो प्रभु ने पृथ्वी का भार तो उतारा साथ में कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए ऐसी ऐसी पवित्र मंगलमयी लीलाएं की जिन लीलाओं का केवल गान कर लिया जाए और श्रवण कर लिया जाए तो सारा दुख सारा शोक सारी अविद्या का नाश हो जाएगा भगवान ने जो लीलाएं की है उन लीलाओं का गान और श्रवण अविद्या का नाश करने वाला है समस्त दुखों का नाश करने वाला है समस्त सुखों का नाश करने वाला केवल भगवान की कथा सुनी जाए और भगवान की कथा का गायन किया जाए इतने मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी समस्त मोह का नाश होकर के हृदय में विशुद्ध विवेक का प्रादुर्भाव हो जाएगा ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा भगवत कथा श्रवण मात्र ही परम मंगल करने वाली है जो भगवान की कथा का गान और श्रवण करते हैं उनका ज्ञान भट्ट हो जाता है भगवान का यश क्या है समस्त लोकों को पवित्र करने वाला महातीर्थ है दो तो भगवान का चरणामृत भगवान का लीलामृत जो निरंतर पान करते रहते हैं वो स्वयं माया से चल जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं सतरती सतरती श्लोकान सार्यति दो भगवान का चरणामृत भगवान का लीलामृत रोज प्रभु का चरणामृत पान करना चाहिए और रोज प्रभु की लीला लीलामृत का गान और श्रवण करना चाहिए संतों के कानों के लिए तो साक्षात अमृत है एक बार एक बार यदि कान की अंधुली से भगवान की कथा कथामृत का आचमन कर लिया जाए तो अनेक जन्मों के कर्म की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं एक बार यदि कान की अंधुली से भरकर भगवान की कथामृत का आचमन कर लिया जाए तो अनंत जन्मों की अनेक जन्मों की कर्मवासनाओं का लाभ हो जाता है परीक्षित भूत वृष्णि अंधक मधु सूरसेन दासार पुरुष संजय और पांडवंशी वीर निरंतर श्री भगवान की लीलाओं का आदरपूर्वक सराहना करते हुए गान करते रहते हैं श्री भगवान का श्यावल शरीर सर्वांग सुंदर ऐसा मनोरम विग्रह कि देखते ही बनता है अर्थात जो नेत्र देखते हैं उनमें वाणी नहीं है जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं प्रेम भरी मंद मंद मुस्कान मधुर चितवन प्रसाद पूर्ण अमृत में वचन अद्भुत पराक्रम ऐसी लीलाएं उनकी जिन लीलाओं का गान मात्र करने से जीवानंद सरोवर में डूब जाए मात्र दान और श्रवण से आनंद में डूब जाए भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे सहज और श्रेष्ठ उपाय है भगवान की कथा का श्रवण करना उनकी कथा का दान करना उनकी लीलाओं का दान करना यश्या मकर कुंडल कर्ण भ्राजत कपोल शुभगम शिलाशमत्सव नु नृक है नितोत्सव न तत्र दृश पिबंत नाजो नाश्च मुदिता कुथिता निमे इसे आधा क्या कहते हैं से आजादा उच्चारिख शत्री आजादा कहते थे कैसे लिखा आलम ये दा कैसे करेगी ऐसे होता है श्री भगवान के श्री मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी मकरा दृत कुंडलों से उनके कार बड़े ही कम नहीं मालूम पड़ते उनकी आवाज से कपोरों का सौंदर्य और भी खुल जब वे विलास के साथ हंस लेते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ आ जाती सभी नर नारी अपने मित्रों के प्यालों से उनकी श्री मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहते परंतु तप्त नहीं होते वे उसका रस ले लेकर के आनंदित तो होते ही परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले निमी पर खींचते जा अपूलश्रुतशता दाध्यसु पुषा क्रत भी समीजे आत्मात्म प्रथय जन पृथव्या क्षयन कृनूा मंत समुत्न युधि भूपचंब दृष्ट विधूय विजय जय मुद्दीष रोच्योद्धरा चल शबा सामीला पुरुषोत्तम श्री भवान्न अति मुथ्रा में, वसुदेव जी के घर परंतु वहां रहे नहीं वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले आए, और वहां उनका प्रयोजन था ग्वाल गोकी और गऊ को चुकी करना वो सुख सुखग्रज में प्रदान किया बस यही आगे की चीर्तन के चलते है ये ये देवकी नंदन के वंश का वर्णन अब जरा नंद नंदन के वंश के वर्णन में जुटाइए तो देवमीण के घर दो पवित्रता नारियां थी एक में से सूर्यसेन प्रगट हुए हाँ उससे ये वंश का आपने वर्णन सुना और दूसरे में जो वैश्य कन्या थी उनसे जो प्रगट हुई उनका वर्णन सुनते क्षत्रि कन्या ते उपजे सुख सूर्यसेन सुख अति ब्रह्मशील शुभ कर्मा वेद अर्थ के ज्ञाता तीन ते स्त्री वसुदेव भाग कह आवे बाता नंद राय के मित्र पिया है रचपच किये विधाता वसुदेव जी का वंश शुरू किया अगे हाथ जादों कुल वसुदेव लो कहो सुनाई अब वर्णों कुल को ब्रजपति को सिरनाए वैश्य कन्या का तेजुभये भय परजन्य धर्म आधारा जो वैश्य की कन्या श्री गुरुवीर जी के पत्नी रूप में थी उनसे परजन्य नाम के गुप्त रखते कुल वैश्य कन्या का तेजुभये भय धर्म आधारा नारद को उपदेश पाई लक्ष्मीपति भजे भुवारा नारद जी को तो गुरु स्वीकार करके परजन जी ने भगवान हरि की आराधना कर नंदीश्वरपुर वास करत तप संत विचारा भई आकाश विमल विमलबानी सुनी तनमही सभारा नारद जी के उपदेश से नंदीश्वर नंदीश्वरपुर में वास तो तो करते नंदगांव को नंदीश्वर कहते हैं नंदीश्वर ब्रज में ही वास करते तो नंदीश्वरपुर नंदगांव को हम नंदीश्वर देते है, हैं नारद जी के उपदेश से नंदीश्वर में वास करते हुए श्री परजन जी भगवान का अखंड भजन किया श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए बड़ा तप करते हुए भजन किया तो भई आकाश विमल बानी सुनि कनमल रही न सभारा आकाशवाणी हुई जिसको सुनकर के परजन जी के शरीर की शुद्धि विस्तुत हो गयी बानी भई आकाश सुफल फलो अभिलाष सब ब्रज को निचल वास पांच पुत्र हुए हैं जो या आकाशवाणी हुई कि तुम्हें अखंड ब्रज का वास मिला तुम्हारे पांच पुत्र प्रगट होंगे जो त्रिभुवन में तुम्हारा यश प्रगट होगा पांच पुत्र हुए हैं तुम्हारे तीन में तिनंग पियारो इसमें पांच का वर्णन आता इसमें पांच का वर्णन कर रहे हैं पांच पुत्र हुए हैं तुम्हरे तीन विन पियारो लाल प्रगत है सो तो तीन भुवन उजियारो बोले का आपके पुत्र का नाम होगा नंद जिनसे त्रिभुवन का प्रकाश करने वाले भगवान प्रगत होंगे ऐसा क्योंकि नौ भाइयों का वर्णन आता है नंद जी के है? ना नौ भाइयों का आता है कि नंद जी नौ भाई थे ऐसा तो महापुरुष जब है कहीं ना से भाव प्रगट हुआ <laughs> हरि अनंत हरि कथानंता लीला अनंतों की पांच पुत्र है, है तुम्हरे तीन में अतिनंद त्यारो ताकेला प्रगट है सो तीन भुवल जी आरोहरसी भयो मनु में जो महावन उचारो केसी के डर डर अपी गांव सब जमुना पार उतारो बोले केसी से दर्पित होकर के अपने पुत्रु सहित महावन निवास महा ये बहुत मुख्य महावन जमुना के तो नंदगांव यमुना किस पर अच्छा और ये जो जुलंदगा बने के प्रभु की चौरासी कोष में लील लागू है पांच पुत्र परजन्न के तीन बार निकला पांच पुत्र पर के राज करत ब्रजवाही सात दीप के भूत जी इन सब कहे लजाही उनके पास इतना ऐश्वर्य वैभव है कि जो सप्तीपों के नरपति है वो इनकी बराबरी नहीं कर सकते ये जो सब महापुरुष है बड़े भैया उपनंद सबनते गौर सुभग अंग ताको हरित बसन तन लामी दाढ़ी नौलख गोधन जाको बोले जो सबसे बड़े भैया उपनंद जी है वो तो गोरे अंग के हैं हरे वसन धारण किए हुए हैं लंबी उनकी दाढ़ी है और नौ लाख गाय हैं ऐसा तुंगी प्रिया सुभग लक्षण जासो हित जसोदा को ले ले गोद निरख हरि को धन धनी बोलन बाको को बोले उनकी पत्नी है यशोदा जी से बड़ी मित्रता रखती है जिससे इनको भी हरि को अपने गोद में लेने का सौभाग्य प्रकट हुआ बड़भा उपनंद जो दिल की संपत्ति गायी अब वर्णो को भरे कृष्ण के भाई कृष्ण के भाव में भरे हुए अभिनन्द ऐसा अभिनन्द नाम आया है? उपनंद और अभिनन्दे तो पांच कौन कौन से बनते थे एक अभिनन्द नंदे गौरव अंग क्यों है भरे खरीक सत गाय लक्ष दस दान समान न को है अभिनन्द जी नंद जी से जेठे हैं ऐसा बंद बड़े हैं गोरे रंग के हैं इनकी खड़गवे सत गाय लक्ष दस सतगा कौन मतलब सौ सौ लाख अच्छा सौ सतगा लक्ष्य दस लक्ष दस दस लाख और एक <laughs> अब समझ में आया खरीख है सौ सौ खिरक है जिनमें गवे हैं अब समझ में आ गया सौ खिरक है जिनमें गौ दस लाख गवे हैं सौ खिरक में दस लाख गवे बोले खरे खरीख सत गाय सत सत खरीख है मतलब सौ जहां गौशाला है सौ गौशाला है जिनमें दस लाख गाय विराजमान ऐसा अच्छा खरीख सही है खिरक खिरक खरीख खरीख ब्रज में सौ खिलक है जिसमें 10 लाख गाय कितनी ब्रज विचार करो अभी बड़े बड़े उपलब्धि की जो लाख 10 लाख कृष्ण प्रेम सो छो कहते हो बात नंद सुन हो है तिहारे सुतते या ब्रज में कचो प्यारो नाही है नंगल एक सुनंद एक काका कृष्ण के गाय रीधि रीधि ब्रज ईस तब देह दान बुलाई सुनंद उपनंद अभिनंद और सुनंद ये ये नंद जी के दृष्टि होकर कहकर संबोधन हाँ छोटे भाई एक सुनंद नंद ते लहुरे छोटे बहुत देह के धारे देह देवाले सो लाख गो धनता के घर बकुला नाम सियारे सो दस लाख सोलह लाख सोलह लाख सोलह लाख जी के उनकी पत्नी का नाम बकुला है सोलह लाख गौ वकील जी चोरी करते थे अब लोग क्या चोरी करते थे मागल अरे नदिया में रही उनके दाता वो चाचा के घरों में इनहूते लहूरे लहुरे नंदनीक दो तो कृष्ण ककारे सात लाख गो धन, धन जाके नंद नहीं बहुत प्यारे ये दो भाइयों को तो संबोधन करके चेल कह के दिया नाम बताया उपनंद अन और ये उनका क्या नाम बताया सुनंद इनके तो नाम बताया और दो को कुे और ये दो नंद जी से बोते हैं जो उनके पास सात लाख गोधे है ये नंद जी को बहुत प्यारे हैं सानंदा अनुनंदिनी बहिन नंद की जान अवस्वरूप श्री नंद को कहो सुनो धरी ध्यान ये दो बहने थी नंदनी सानंदा अनुनंदिनी और बहिन नंद ये बहन नंद की बहने सानंदा और नंदिनी ऐसा ढाढ़ी गायी नंद राई को ध्यान धर के द्वारता के परि सिद्धि नवनिधि सब मांगिता पे जाहित दरिद्र तरीके गान कर नौ निधियां अष्ट सिद्धियां नंद बाबा के दरवाजे पर मारी घूम रही हैं इतने आनंद से युक्त हो रहे कि जिसको जो चाहिए सिद्धियां विद्धिया सब वहाँ विराजमान है शुभ्र चंदन खौर अंग छवि मगर सुंदर चंदन लगाए हुए नंद बाबा वर्ण के हैं विशाल तोम है विशाल है नदी का सलत है और उनका कोई काम तो करना नहीं पड़ता न जाने कितने स्वास्थ्य वर्णन किया गया है सजल घन नील वर्ण के जैसे मेघ रंग के वस्त्र धारण किए हुए वर्ण शरीर सुंदर चंदन लगाए हुए हबी सिर पाग चौभाग्य लो जन विशद हाल पर तिलक केसर बिरा चंदन और उस पर केसर का तिलक विराजमान सुंदर पाग बनी हुई है सौभाग्य बड़ा विशाल मस्तक है लोचन रस से भरे दिखाई गए नंद बाबा के सुर का श्रवण मणित जलध की जो झलकत लसत सेत अरुश्याम चाढ़ी विराजय अभी पूरी सफेद नहीं हुई अदपकी से है कुछ जो बाल है कुछ सफेद है बाल और सावला कुछ सावलापुर तक कुछ काले कुछ सफेद है से बाल है विशाल शरीर गोरवर्ण के चंदन लगाए हुए विशाल मस्तक दस भरे नेत्र पाग लगी हुई है और केशर के बीच हुई भी आजमान है अरुण शुभानंद बाबा की है बाहु आजान बड़ी लंबी बुझाएं आजान कुटुब तक जिसकी भुजाएं होती आजान बाहू करती दान दान को दान देने बड़े वीर है समस्त दानियों के ईसे से दाने से इनको कहा देख मुख सकल दुख दूर भाज नंद बाबा के रूप देखते ही आनंद प्रकट हो जाए कोई दुख न रह जाए किसी के ऐसा रूप था नंद बाबा का सब गोपन को जस कहत झाढ़ी मन न अघाई सब वही हो स्त्री नंद को बरनत रहो लुभाए समस्त भूखों का जस वर्णन करते हुए धानी धानी नंद बाबा के जस का वर्णन करते हैं कि सहस्त्र खरीख दस सहस्त्र ग्वाल पे गैया जाए नी एक हजार खरीख है जहां गौशाला एक हजार गौशाला है नंद बाबा की और दस हजार ग्वाले गऊ की सेवा करने वाले दस हजार रक्षक हैं सेवक हैं और एक हजार गौशालाएं हैं है। गैया जाए नर्मी कितनी गैया बोले तो संख्या नहीं बताए इस तरह गैया जाए नंद बाबा की गैया जाए नी काम भे नुपय स्रवत पीरत सब श्वेत करी ब्रज धर्मी साक्षात कामदेव गुवंश गैया नंद बाबा की किरत में विराजमान है जो पूरी ब्रज भूमि को बहुत दुग्ध से युक्त कर रही है दुग्ध है इतना दूध होता है देखो ताऊ दादा चाचा की सबकी मिलाकर युग युद्ध तो बताओ हजार तो गौशालाएं हैं और दस हजार गोरक्षक है कितनी गैया होंगी कितना दूध होता होगा कितना मातल होता होगा इतने सुबह सुंदर गई, गईया थी जिनको वो पगड़ सेवा कर कितना ब्रज का वही था है अद्भुत है यदि भावना हमारी पवित्र हो जाए तो ये वही ब्रज मंडल है ये वही ब्रजधाम जो लीला हुई थी वही लीला हो रही है अभी बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए गोवे चलाते हैं लालजी के बलराम जी के ऐसे दर्शन हुए अभी तो लीला हो रही है काम धेन फिरत सब स्वेत करी ब्रज धरणी जमुना तीरनी पीवत नित सदा हरित तृण चरणी कृष्ण कमल पर फिरत पीठ पर कहा करी इन करनी ये जितनी भी गवे हैं सब कामधेनु की वंश की है ये सब यमुना जल पीती यमुना की किनारे हरी हरी घास को चलती है भगवान श्री कृष्ण इनके करकमलों पर पीठ पर इनके पीठ पर अपना करकमल फिर आएंगे कौन से इन्होंने कर्म किए हैं जो ऐसा इनको सौभाग्य कभी कभी लालजी ऐसे इनकी ओट लेकर के खड़े हो जाते हैं तो वो बहुत सुंदर जाके होती है, है। जब टेढ़े होकर गाय प्योत लेकर के लालजी ललित त्रिभंगी खड़े होते हैं और गलिया उनके चरणों को चाट रही होती बड़ी अद्भुत सली ये गैया नंदराय की चरत रहित ब्रजमाही शिविर चिमन चिंतवत पदरज पर शतनाही भूले गैया कोई साधारण नहीं ब्रह्मा संक्रांति पदरज की वंदना करते जो नंदराय की गैया तो है क्यों श्री लालजू दौड़ के घुटनों केवल जैसे बछड़ा दूध पीता है ना गलिए के ऐसे ऐसे सीधे थल में लग जाते घुटनों केवल दौड़ के आते और गाय जो है झुक करके अपने लालजू के में लालजू तो आराम से पीते ये देखती यशोदा जी से सब मुखिया सभी आनंद बड़ा भ्रष्ट वर्षा जो ब्रजा से हेला कह बड़ा रस वर्षा बड़ा रस वर्षा जब ब्रज की लीलाओं की तरफ चलो तो फिर हर एक लीला कोई ऐसी लीला ले जो चित्र को चुरा दे लालजी की हर बाल्यावस्था से लेकर के और किशोर अवस्था तक की जो लीलाएं बंदाव में प्रकाशित है एक एक लीला ऐसी है कि कल्पो तक गूबर है ऐसी ऐसी रस की लीलाएं हैं शिविरं मन चिंतव पर रतना ही इसीलिए ब्रजभूमि का वास सर्वोपरिवार कोई ऐसा कर्ण नहीं है जिसको लालजी ने अपनी जिध्या से चाटाना हो कोई ऐसा कण नहीं ब्रजता अपनी जिंदा से चाहता हूँ जहां की रज प्रभु ने न चाहती हो जिस समय ब्रह्मा जी ने बच्छों का हरण किया ना तो सरकार आप ही बछड़े बने थे अब सोच लो इतनी तो गैया अभी नंद बाबा केवल परिवार की बात कर रहे हैं अभी और भी की बात करते इनके सबके बछड़े श्री लाल भी स्वयं बने हुए थे जब ब्रह्मा जी ने बच्चों का सब आल वाल, वाल बने हुए थे मतलब तो तो पूरा वृद्ध साक्षात ब्रह्म ही नृत्य का रहा है तो जब बछड़े बने और चरे तो हर रज को अपनी जल से स्पर्श किया दिव्या से इस पर। इसीलिए ब्रज जैसा कोई पवित्र धाम नहीं भूमि जैसी कोई महाप्रेम में रस नहीं लीला नहीं यहाँ जो वास कर रहे क्या कह उनके भाग्यो और ब्रज में फिर मुक्त जैसे पूरा शरीर व्रज वो कुछ जो विराजमान है ना गोष्ठ वृंदावन गोपी और मुकुट में जो हीरा ये वो वृंदावन वृंदावन यात्री विराजमान अब अपने लोग कितने शोभाग्यशाली ब्रज में विराजमान वृंदावन में विराजमान है जहाँ इतनी रस बरस विश्वास अगर विश्वास कर लो तो आप मुक्त पुरुष हो आप मुक्त पुरुष हो वृंदावन वास कर रहे हो ब्रज में वास करो आप मुक्त पुरुष हो बोले हमें तो अनुभव इसी अनुभव कराने के लिए कहा जा रहा है निरंतर नाम जब करो निरंतर सत्संग करो श्रवण करते करते तुम्हारी अविद्या का नाश हो जाएगा जो भ्रम है वस्तुता तुम मुक्त हो जो ब्रज सीमा के अंतर्गत रह रहे सब मुक्त पुरुष है सब चिदानंदम स्वरूप को प्राप्त है बस का अनुभव करने के लिए सत्संग करो इसी का अनुभव करने के लिए नाम जब करो नाम जब करते करते तुम्हारे जहाँ मानस नेत्र पवित्र हुए तो अनुभव हो जाएगा की आप मुक्त हो आप द्वंदातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हो ये अनुभव करने के लिए आसाधन कर, करना धाम, धाम है ब्रजधाम साक्षात दीदी का श्री लालजू का कृपा बहुत जो ब्रजधधाम है ब्रजधाम में वृंदावन धाम ये तो महान किशोर अवस्था की, की नश्म माधुरी वर्षाने वाली लीला होती है पर ब्रजधाम ब्रजरज ही मत ब्रजरज का अद्भुत अद्भुत प्रभाव ब्रज महिमा जो ब्रजलीला में जिसका चित्र नहीं लगा उनके लीला में लगी नहीं सकता पहली सीढ़ी पे पहले रखोगे तो छलांगी तो लगा पाओगे पहले ब्रज लीला का है। आ, बाल चरित्र प्रेम की नी कहत सब सुख की सी जीवन ब्रज सफल सेवक जी ने कहा बाल चरित्र प्रेम की नीं अगर आपको प्रेम का महल प्रसाद खड़ा करना है निकुंज का तो बाल प्रेम की न्यू न्यू भरो क्या लालजी की दसम स्कंद की लीलाओं का गान करो माल चैत प्रेम की नीव कहत सुनत सब सुख की नींव जीवन ब्रजवासिन सफल ब्रज की रीत सुगम अपार ब्रज की रीति सुगम अपार जो ब्रज की रीति किसी के समझ में नहीं आ सकती बड़े बड़े संत भक्त महात्मा पक्ष के आ जाएंगे ब्रज की रीति नहीं जान पायेंगे क्या ब्रज की रीति है लाला तुम्हें छाछ पिलाओगे जाओ पादुका उठा के ला अखिल ब्रह्मांड नायक पर आप पर इस भगवान छोटे से रुंझन रुंझिन करते हुए दौड़ के जाते और गोपी की पादुका उठा के मस्तक के रखते फिर दौड़ किया के आते ये तो हुई ये तो समझ में आ गई जिस गोपी ने छाछ नहीं पिलाई माखन नहीं दिया दूध नहीं दिया घर में शंका कर ली तो हैं कि नहीं ये ब्रह्मलीला कई आपको मिलेगी ए? जब देखा अच्छा सोम तो दूध नहीं पिलाएगी माखन खाएगी तो तुम बड़ा पवित्र करीपुरी ठाकुर जिले लो शंकर ऐसे ठाकुर और ऐसी लीला आपको तो विश्व ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी यही कि एक गोपी के डाला है अब गोबर उसको डालने जाना है अब सास ने कहा इतनी टोकरी डालना है तो लाला मैं कहीं भूल ना जाऊं तो गोबर की बिंदी लगा एक और दी एक गाली दूसरी लगा दी दो आप देख लो ये ब्रह्म है गोबर की बिंदी लगाई जा रही लाला अब हो गई पंद्रह मेरी सास ले गई थी पंद्रह डलिया डाली डाल दिया अब पूजा अब लाला पंद्रह टिक्की लगाए गोबर की घर पर उसने नया श्रंगार भैया ने कहा क्या उसने हमारे लगा दिया ब्रज के ठाकुर जी क्या है भगवान सुधी है आप देखिए कैसा इत, इतना सहज स्वरूप किसी उतार में जो कृष्णा अवतार का सहज स्वरूप ब्रजवासियों को सुख मिल रहा है ऐसा ऐसा सुख ही नहीं बढ़ता इन गयम के काज श्याम ऐश्वर्य शब् बिस्रायो अमृत छाणी गो लोक धाम से ब्रज को गो रशभाओ बहुत प्यार है ब्रिज से ब्रिज की गयों से और ब्रिजवासियों से यहाँ कोई ऐसा न सोचे कि श्री कृष्ण थे yeah. ऐसा नहीं yeah. है yeah. बहुत प्यार करते हैं इसीलिए तो जो में वास कर रहे हैं जो ब्रजवासीजन है इनको प्रणाम करना चाहिए भी ब्रजवासियों पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए ये गर्व नहीं करना चाहिए कि हम भी तो ब्रजवासी हैं ये ब्रजवासी हैं तो कौन सी बात है अरे वो ब्रजवासी अब लोग क्या करते हैं अपनी दुर्वासना का पोषण करने के लिए एक बात कहते कि जो ब्रजवासी थे तो ठाकुर जी के साथ चले गए समझना हमसे कहा है कि जो ब्रजवासी थे वो तो ठाकुर जी के साथ चले गए थे तो आप घासन रहे हो क्या तो ठाकुर जी रह गए तो ठाकुर जी के विशेष तो तो तो तो ब्रज रहे क्या गया ब्रज है क्या अरे श्री ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं उनके प्रेमी जन उनका अनुभव कर रहे हैं करते थे ऐसी बात नहीं कर रहे हैं विश्वास करो ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी कहीं नहीं गए इसीलिए हम दो वंशावली का वर्णन कर रहे हैं एक में हमारे ठाकुर जी प्रगट हुए एक में नारायण भगवान प्रगट हुए अभी जो नारायण भगवान की वंशावली कर रहे थे वह जेल में पैदा हुए। हमारे ठाकुर जी जेल में नहीं पैदा हुए हमारे तो के आनंद व्यवहार के नहीं आए और जो जेल से आए ना वो भी हम आखन मिस्त्री खाने का आनंद लेने के लिए हमारे ठाकुर में लीन हो गए और जब गए ना तो हमारे ठाकुर से अलग होकर के चार गुजा धारण करके चले गए हमारे ठाकुर जी हमारी किशोरी जी तो यहाँ है और जिसको, जिसको ये बात पसंद ना हो तो जाओ द्वारिक हमारे ठाकुर जी तो यही है इतने सब महात्मा हरकान बोलते थे ठाकुर जी बोलते हरकाल बोलते थे कि आप ठाकुर जी है ही नहीं अब बताओ जहां ठाकुर जी नहीं कितने जीते पूरी बातों में नहीं जीते पूरी बातों में नहीं जीते खाने को मिलता है रस पीने को मिलता है उनकी लीला अमृत पाने को मिलता है सभी सब उत्साह से गान रहे नाच रहे आपको जी हैं मिलते नहीं है कि छूटते ही नहीं हो। किसी ने हमसे पूछा कि आपको तो श्री जी के दर्शन हुए क्या हम कहा आदर्शन हो तो दर्शन की बात आवे आदर्शन हो तो दर्शन की बात आवे क्या अपने प्रीतम से दूर रहने वाली प्रतिवृत्ता पत्नी को कभी आभास होता है क्या तो उसका प्रीतम दूर है विचार करके देखो आप हर समय उसके मानस पटल पर उसका प्रीतम छाया रहता है हर समय छाया रहता है प्रगट में बात यही तो उन को मन था कि लाल जी मथुरा में है गोपियां वियोग में है जवाह के देखा तो उनके होश उड़ गए कि जैसा संयोग गोपियों को प्राप्त है ऐसा हम नजदीक रहकर भी संयोग नहीं प्राप्त कर सकते गोपियों को जैसा श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त हो जाता उनके नजदीक रहकर संयोग को प्राप्त नहीं कर सका हाँ शासन जी एक कदम नहीं चुन रहा है सब जाएंगे भी कैसे ऐसा प्यार इनको कहीं मिल सकता है कहीं और भूल से कभी चले भी गए होंगे तो रो रहे होंगे <सथा> ऐसा प्यार कौन करेगा है सब भगवान के हाथ जोड़े खड़े हैं हरे हर के इधर थोड़ी कलेक्टर को कलेक्टर कहते हैं और कलेक्टर साहब कहकर सबको बोलाएगा तो फिर रो आ जाएगा अरे कोई को हमसे प्रेम से कहो भैया कहो कोई मित्र कहो कोई हमसे कैसे मिले सब साहिब कहके मिलेंगे तो कैसे चलेगी इनकी साहबी हो जगह चलती ब्रज ग्राम में नहीं चलती यहाँ तो सारे कन्हैया कहकर डाउन सारे तेरे दो चार लाख ज्यादा होंगे इसलिए तो हमसे जो है अकड़ रहा कल से इसको कन्हैया को कल से खेल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा लाभ हो अब आप रो रहे हैं सबके आगे काल बदल के ऐसे परमात्मा की पूजा भैया ऐसे भगवान की पूजा यही सुख वेद की रिचाएं जिनको प्रसन्न नहीं कर सकती प्रजवासियों की गालियाँ उनको प्रसन्न कर दी खास करके लाल भी खड़े हो जाते जब कोई प्रजवासी सारे बात जहां तो तो परम प्रति इस सारे में जो सार है वो तो वेद की स्तुति में सार नहीं है इसीलिए जो वृंदावन ब्रजधाम में वास कर रहे हैं ये नमस्कार योगी है वे हाँ के ब्रजवासी जन जो ऐसा कहते हैं जो ब्रजवासी थे वो भगवान के साथ चले गए तो मान लिया उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसीलिए ऐसा बोलना जब ब्रजवासी और भगवान चले गए तो रह क्या गया यहाँ अरे पूछे जितने रह रहे सब किसका भोग लगा रहे ये बिहारी जी कौन है ये राधावल्लभ जी कौन है ये राधावल जी कौन है अरे और कोई तुम्हारे नेत्र तो जिस दिन ठीक हो जाएंगे तो दिखाई देगा कोई दिखाई नहीं साक्षात ये भोग ऐसे लग रहा है क्या मनों को भोग लग रहे है केवल दिखा थोड़ी दिया जाता पा रहे हैं आनंद ले रहे आप अपनी भावना की डॉक्टरी करवा लो किसी विशेषज्ञ से तो आपको वृद्ध की जो वृद्ध के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे आप मिलिए और आप अपनी चिकित्सा वहां करवाइये और प्राणों की फीस दीजिए प्राणों का देख लीजिए प्रसारण सीधा आपको दिखाई मुनि मन ध्यान ज्ञान बचिहारे पार न क्यों हो पायो महाभाग बड़ भाग जसो मसी ऐसो सुख जिन जायो बोले बड़े बड़े मुनि मुनिमा विमलात्मा जिनका ध्यान धरते रहते हैं और उनके ध्यान में ले ऐसी यशोदा के आनंद में खेल कितना दुख प्रदान तो करते हैं लालजी आगे की लीलाएं भी बाल लीलाएं दशम जो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहे वो दशम स्क की लीलाओं का जरूर गायन करे श्रवण करे दशम स्क की लीलाओं के गायन से श्रवण से श्री कृष्ण चरणारिंद में प्रीति प्रकट हो जाती है और श्री कृष्ण चरणारिंद की प्रीति से ही श्री राधा कुश्वी भी चरणों की तरफ मार्ग निकलता है यदि श्री कृष्ण चरणों में प्रीति नहीं हुई तो प्रिया की तरफ आप हवा खाओ प्रवेश तो नहीं पा सकते लाल रंगीलो गाये ताते प्रीति रंगीली पाई हमारा सिद्धांत है yeah. जब तक श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष नहीं होगा तब तक आप राधा तरणारण्डू की तरफ चल ही नहीं सकते झाक नहीं सकते अरे अपनी संपत्ति कोई ऐसे छोड़ी देगा जब प्रसन्न होगा लालजू yeah. की संपत्ति है प्रिया जी yeah. yeah? नख सिख लो अंग अंग मारी मोहे श्याम धनी श्यामा yeah. आजूबनी ग्रजन yeah. और तरुण कदम सुमणि श्यामा आजू बनी नख अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी श्याम कौन है धनी है तो प्रिया जी कौन है धन है राधाराम धन राधा रूप धन राधा चरणारविंद रूपी धन राधा प्रेम धन लाल रूप प्रदान करते हैं और उसी को प्रदान करते हैं जो विधा लेता है लालजू को जब विधा लेता है तो बोले जाओ चाह हमारी प्रिया का कृपा कटाक्ष प्राप्त करो मार्ग दे देते हैं नृत्य निकुनने का और जहां वहां पहुंचा तो फिर अतिशय सुख प्रदान कर लालजू को अतिशय सुख प्रदान करने वाला वो बन जाता है आज तक किसी को भी यदि प्रियाद्वी चरणार्विंद की प्राप्ति हुई तो इन रंगीले लालजू की कृपा ऐसी पक्की बात समझ लो जब ब्रज वृंदावन ब्रज में आए थे तो कृपा से कृपा से ही हमारे हृदय में भाव स्फूरित हुआ मुझे तो श्री भाई जी की कृपा ये भाव स्फूरित हुआ श्री किशोरी जी जी के चरणार्थी लाल जी के चरणों में आशक्ति जब वो महादेव जी का ध्यान करते तो उनकी जटाओं में जब गंगा जी दिखाई देती तो एक बात चित्त रुक जाता था इतना प्रेम भगवान श्री हरि से है उनको उनका चरण भुवन आप मस्तक पर विराजमान किए जबकि इतनी सामर्थ है कि वो तो नेत्रों की दृष्टि मात्र से गंगा जी को रोक सकते थे कि जैसे जैसे दृष्टि उतारूंगा वैसे वैसे गंगा की धारा उतरेगी महादेव को ऐसे है कि अगर वो अपनी दृष्टि में गंगा जी को रोकना चाहते तो रोक लेते कि जैसे जैसे मैं चाहूंगा वैसे वैसे गंगा जी धरातल को उतरेगी लेकिन नहीं उसमें सामर्थ्य की बात की इसमें ये दैनता दे जताएं खोल दी भगवान का चरणावरता आ रहा है बस जहाँ ये बात आती है तो लगता है कि कितना प्यार है श्री हरि से भगवान शिव को ऐसी बात आती है फिर मन में आता कि यदि कहीं कृपा हो जाए हमको ऐसे हरि की आराधना करने भी को, भी को मिले बनारस में ऐसा इस स्वरण होता भगवान महादेव जी की कृपा से भाई जी के चरणों में प्रेम हुआ भाई जी की कृपा से श्री लाल के चरणों में आसक्ति हुई लालजी की चरणों की कृपा से किशोरी जी के चरण में एक होता है महापुरुषों की कृपा से ठाकुर जी में प्रेम होता है ये जो आचार्य है ये लाल जी ही ने दूसरा कोई तोड़ी है आचार्य और लालजू कोई दो तो है क्या गीता में नहीं कहा कि मैं ही आचार्य हूँ आचार्य हाँ मैं ही आचार्य रूप में हूँ और सेवक जी ने हमारे यहाँ कहा है कि जब जब हो धर्म के हान तब तब तन धरी प्रगट तान जान और भूजो नहीं जब जब धर्म की हानि होती तब तब शरीर धारण करके यही प्रकट होते श्री हित जी के कहा यही प्रकट होते दूसरा कोई ले अर्थात आचार्य ही प्रकट होते यदा यदा धर्म से जिला निर्भवत भारत भविस्थान धर्म से तदात्मा अनुसृजाम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्था थाय समम युगे युगे ये जो तो दूसरा श्लोक इस है इसमें भगवान भगवान रूप से प्रगट होते हैं और जो पहला श्लोक है उसमें आचार्य संत महात्माओं के रूप में प्रगट होते हैं यदा यदा इस धर्म से भारत अभिक्ष से तदात्मानुष सजा मोहम्मद आत्मानुष सजाम अर्थात अपने प्रेम की प्रतिष्ठित करने के लिए भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए है जब जब धर्म की ज्ञान होती है तो धर्म की ज्ञान को जाने के लिए आत्म प्रसाद प्रकट करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ इसमें कोई विनाश लीला नहीं इस श्लोक में देखिए यदा यदा धर्म से ग्लानी भक्त भारत अभिष्ठान धर्म से तदात मानव सृजान आत्मान सृजाम अर्थात श्री लाल जी का आत्मा क्या है प्रेम प्रेम है आत्मा चाहे उसे अगर इधर लाओ तो लालजू की आत्मा ही श्री आदमी अर्थात प्रेम की प्रतिष्ठा और जो धर्म को ग्लान पहुंची है उसको भागवत धर्म से मिटा करके स्थापित करने के लिए आचार्य के रूप में प्रकट होता हूँ पहला श्लोक भी दूसरे परि प्राणा है नाम और विलास काम धर्म संस्थापना था भवान योगी नहीं ये दूसरा अवतार भगवान रूप से है जो दूसरे श्लोक में वर्णन आता है कि साधुओं की रक्षा करना दुष्टों का विनाश करना पहले श्लोक में विरास वाली बात नहीं है जो अधर्मी जन है उनके हृदय में भागवत धर्म की स्थापना करने वाला अवतार होता है दुष्टों को विलाश करने वाला अवतार तो दूसरे श्लोक में आता है का तो ये ये जो अवतार होता है महापुरुषों का है जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु दुवारकाचार्य ये बड़े बड़े आचार्य के रूप में भगवान अवतरित होकर करके धर्म का रास करने वाली प्रवृत्तियों का विनाश कर देते हैं दुष्टों का विनाश नहीं उसकी दुष्टता का विनाश करके उसके हृदय भक्ति में भक्तिभाव भर देते हैं और दूसरे श्लोक जो है परित्राराय साधोरम विरासम धर्म स्थापना था ये आचार्य प्रभु स्वरूप है आचार्य प्रभु है दूसरा थोड़ी कोई आचार्य के yeah. रूप में अर्भुत रूप निरख नीखते थके नैन मनहारो कोट चंद्र की ज्योतिषार को बन इक न्यारो चंचल नैन सरदयन महामनु हर प्यारो नंदराई सुनियाई भवन धन बाटक खोली भंडारो ये गवों का वर्णन करते हुए धारने धारणी ठाकुर जी के रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं जी को नहीं गया उठे और बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहर तशस्थिया रतन आदि सब लुटार है, है, रहे हैं बांट रहे हैं ढां ढाणी को कि तुमने हमारी वंशावली को गाया आने वाले प्रभु की रूप माधुरी का गान किया तवरीझे ब्रजीश नंद जू भवन भंडार लुटाओ रतन जटित टोडर तो पुर ढाढ़ी को पहिरायो लहर बिटार दिए बहुपन भयो विदा घर आयो जैसी रूपलाल हित नव किशोर को गाई गाई सुख पायो नव किशोर को गाई गाई सुख पायो खूब सबको भेंट प्रदान करी नंद जी बड़े आनंदित हो रहे धानी धानी नृत्य करते हुए अपने अपने घर को बना रहे श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे हम नव किशोर लाल जी के जस का दान करके महान सुख का अनुभव कर रहे हैं श्री राधा बिहारी जो राधा वल्लभ जी कल कल है, कल जैसे है। कल बिहारी जो राधा वल्लबी कल लाल किलो कल मंगला हो गया आज तो नहीं तो कुछ आज भी मना रहे जिस अगले तो रोज रोजाष्टमी <laughs> <द्ञूर>।. रोज है रोज हाँ जिस तो समय आनंद से युक्त होकर के लालजी का चिंतन करो उसी समय जन्माष्टमी हो गई जन्माष्टमी पूरी कचौड़ी पकौड़ी बनाने वाली पूरी है जन्माष्टमी के काम पर बैठ कर लालजी के लिए आप बहाये लालजी मधुर मधु मुस्कुराते हुए हृदय में प्रगट हो गए आनंद में देखो जब तक ही इसमें तो प्रादुर्भाव नहीं होगा ना तब तक वो तो पन्निया टांगने से ठाकुर जी का प्रादुर्भाव है पन्निया टांगी <laughs> थोड़े पकवान बना दिए ठीक है लोकाचार में ठीक लेकिन अद्भुत आनंद का अनुभव करने के लिए सुंदर सुंदर भावों को आप टांगिए अपने हृदय पे आंसू मुँह से सींचे और निरंतर पुकारे हाथ कृष्ण कमल रोशन आप महाउनार हैं जैसे श्री ग्रुदास के ऐसी करो नव लाल रंगी जू चना और कहूँ ललचाई जे दुख सुख जे दुख सुख लगी रहे देह सो ते छुटी जाही और लूप बढ़ाई संगति साघु वृन्दावन सालन स्वगुन गानन मान बिहाई सभी कंज चरण तिहारे हृदय बसो गुरु को यह देव यही ध्रुव ताई के ऐसी करो नौ लाल रंगीले जो चित्तन और कहू लग जाये जे सुख दुख रहे लग देश हो पे छुट्टी और लोक बड़ाई देश संबंधी समस्त सुख और दुखों का त्याग हो जाए लोक की बड़ाई का त्याग हो जाए आपके चरणार्जन निरंतर हमारे हृदय में बसे रहे आपके प्रेमी महात्माओं का मुझे संघ मिले जे दुख सुख रहेगी दे सो दे जायी और लोक बढ़ाई संगति साधु वृंदावन कानन वृंदावन का वास संतों का संग तु गुण गानन माधु बिहाई आपके ही गुण का गान करती है हमारा समय व्यतीत हो छवि कंज चरण तिहारे बसो को ध्रो तो देवता है बोले आप किसी चरणार में हमारे हृदय में बसे बसिए यही है सच्चा जन्माष्टमी लाल भी हमारे हृदय भवन में प्रकट हो है बस अगर हृदय भवन में नहीं प्रगट हुए तो देखो बार बार जन्माष्टमी का उत्सव हम मनाते हैं क्या हम है, निरंतर आनंदित रह पाते हैं नहीं रह पाते हमें तब तक हर्ष नहीं होना चाहिए जब तक हमारे हृदय में लालमी पत्ता दुर्भावना की बात दर्शन में जलते रहना चाहिए हर समय खिन्न रहना चाहिए हमारा चित्त आए इतने दिन बीत हो गए आज तक ऐसा असंग हो कि भगवान के दर्शन के लिए सती स्थिरता में आज में दर्शन हुए कितने प्रेमी आप पुकार करके तो देखो कलयुग कलियुग किन के लिए जो भगवान से दुख है उनके लिए कलयुग हमारे आपके लिए कलयुग है पता ही नहीं लगता कलयुग का क्या स्वभाव क्या है वहाँ तो हर समय हर समय लाल यू प्रिया का रस बरस रहा है कहाँ कलयुग है कलयुग हमारी खोपड़ी पे बैठा हुआ है अगर श्री कृष्ण चिंतन करो तो कलयुग है कहाँ जहाँ है कलयुग विचार करो जहाँ काम कलयुग जोर कलयुग कलियु दम्प कलियु आखंड सब कलयु और प्रिया लाल इनकी नाम रूप लीला इनके संतजन इनका धाम कलयुग कहां कल्यू yeah. आप कलियुग का चिंतन करते हो तो कलियुग रूप में ठाकुर जी आ जाते ठाकुर जी का चिंतन करते हो तो ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं आपको पसंद क्या है अरे ठाकुर जी पसंद है तो इन्हीं का चिंतन करो तो आप देखो है कहा कल्यू कितनी yeah. देर से बैठे हो तो दो ढाई घंटा में है कलयु दिखाई yeah. दिया कल्यू कहीं मिला कहीं कभी कलियु है जब ठाकुर जी का विस्मरण कर इतने प्यारे हैं इतना करते हैं कि कोई कहता है हम दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। हमें दर्शने नहीं मिल रहे तो लगता तो तो तो तो तो है कि अभी कहीं तड़पण में कमजोरी है इसीलिए अरे कोई तड़पे और रुक सके ऐसे प्रेमी कोई है ही नहीं जैसे ये प्रेमी ऐसा कोई है ही नहीं से कोई पुकार दे आ कृष्ण कमल लोचन नजदीक आ जाते हैं yeah. और देखते हैं उसको क्या yeah. मुझसे मिलना चाहिए लालजू के अंग अंग तड़पने देते उसको आलिंगन करने के लिए पर जब देखते हैं कि ये हमको तो नहीं चाहे चाह रहा की हमारी फैक्ट्री ठीक से चल रहा था तो कहते जाते <laughs> हाँ चले जाते? हा, जाते कोई पुकारे वहावे ना ऐसा कैसे हो सकता yeah. पर वो देखते हैं वह कहते हैं और मिलो आखिर तो कहता नहीं हमें बेटा चाहिए तो चले जाते वापस जिसे कुछ नहीं चाहिए तो अनुभव हो होता है उसी क्षण अनुभव हो होता है की मेरा स्पर्श कर रहे हैं लालजी लालजी हमें कितना दुलार कर रहे हैं प्यार कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल मत समझो बिल्कुल मत समझो कि कभी थे ऐसे साधु महात्मा जिनको भगवान मिलते थे अब नहीं मिलते अरे वृंदावन में बाढ़ है ऐसे साधु महात्मा बाढ़ जैसे जमुना की बाढ़ आती तो गलियों में मारा घूमता यमुना जल ऐसे बाढ़ है गलियों में ऐसे महात्मा घूमते हैं ऐसे कितने महात्मा घूमते हैं जिनको रोज तुम धक्के लगा रहे हो और वो भगवान को प्राप्त हो उनके साथ आखिर खेलते हैं जिनको ठाकुर जी प्राप्त होकर कोई सूर्य जैसा तेज थोड़ी प्रकट हो जाता ऐसा थोड़ी तो विशेष कुछ ऐसा आज में ठाकुर जी प्राप्त प्राप्त श्रीधर आप प्राप्त की बात करते तो जितने समय सामने जाते थे तो मशीन जैसा मंत्र चलता था सत्य कहते हैं इनके चरणों को स्पर्श करके जहां बाहर निकलते तो अपने आप निकलता मिटाई गौ रही वो। हो। हो। है महाराज जी के पास आए हो रहा है महाराज <laughs> जिसे से कहा कि बाबा के जब हम चरण चाच के आते हैं तो जानवर से ये निकलता लिटाई गौ <laughs> तो है तो महाराज दिल का देख लो तुम्हारा पावर छे वहां बहुत बड़ा पावर है पूरा तो अंताकरण परिवर्तित हो जाएगा तो फिर बाबा ऐसी प्रार्थना प्राव बाबा की देखो महापुरुष जब उसी के भाव को पुष्ट करते थे जिस भाव वाला लेकिन उनका पर्सनल प्रभाव बता रहे हैं कि जब भी उनके चरण चाप के बाहर निकलते तो अपने आप हृदय से निकलता निकाय गौ रही वो क्योंकि वो वहाँ रथ है ना एक रोम रोम में उनका जो भरा है वही निकलता था महापुरुषों और कोई राधेश करता था बराबर जहाँ बैठते मैं बहुत कुछ देखता हूँ कोई भी चला जाए उसके चरण जरूर और में सबकी चल रही बाबा लेते जब बाबा के आंसू गिरते थे मतलब एक तो ऐसे शरीर और जब ऐसे करके रोते ना आ, तो वैसे पूछो मत महापुरुषो में की तरह और कोई उनको जानता था की चार पाँच साल आठ साल साल साल नहीं नहीं इधर नहीं होगा पांच छह साल से साल, से साल है। अरे गली गली भगवत प्राप्त महात्मा है गली ये गली हाँ वो।, वो तो चश्मा बदले तो आपको दिखाएगा चश्मा तो लगाए त्रिगुणात्मक तो आपको कैसे निस्त्रीव व्यवस्था को प्राप्त महापुरुष कैसे दिखाए जाए वृंदावन में बिल्कुल घबराव नमोघस से महापुरुषों का दर्शन अमोघ है वैसे तो वैसे तो लिखा है अगम्यो मतलब बड़ा मिलना बड़ा कठिन है अगर मिल जाए तो अमोघस से थोड़ा दुर्गम इनका मिलना यहाँ मोहस हम नहीं जान रहे मालूम सो रहे सूर्य उदय हो गए तो क्योंकि हमारे सोने से सूर्य उदय उदा रुक जाएगा क्या जब जगेंगे तो दिखाई देगा हाँ, आठ बज गए सूर्य तो दो घंटा तीन घंटा पहले उदय हो चुके थे ऐसी ही भगवत प्राप्त महापुरुषों <coughs> के संग हम आपको सच्ची बता रहे है कम कामनाएं सड़क जाती है हृदय से पता भी नहीं चलता <coughs> जिन वासनाओं ऐसी हृदय जनता है उन महापुरुषों के समीप जाते ही वो स्वयं कभी ऐसा नहीं करते जाओ <coughs> उनका कर्ण हो जाएगा उपाय निमित मात्र बोले ऐसा किया करो कि ऐसा कर लिया तो अच्छा बाबू फिर वो अंत आकर कब निर्मल हो गया पता ही नहीं चलो महापुरुषों की कृपा दृष्टि बिल्कुल अपने को तो घबराने की जरूरत नहीं खान में आके गिर गए हैं क्या हो ये वृंदावन की खान है प्रेम हाँ। समुद्र है एक से हाँ। एक महाप्रेमी प्रेमी विराजमान है अरे कभी न करो समुद्र के किनारे कोई रहता है ना उसको भय रहता है डूबने का कि कोई बड़ी तरंग आएगी और डूबा न दे तो यहाँ यहाँ वृंदावन जो वास कर रहे ना ये प्रेमी महात्मा जन प्रेम समुद्र वृंदावन की तरंगे हैं बड़े प्रेम रस में डूबे जा रहे हैं और किसी जीव पर दृष्टि पड़ी काश कृपा रस मादक डोल अविद्या का तत्काल रस और महाप्रेम का प्रादुर्भाव ऐसे ऐसे प्रेमी महात्मा विराजमान है कि प्रेम बांटते घूमने कोई लेने वाला तो झिल्ला है कोई ना ले टकरा जाओ केवल तो प्रेम प्रदान चिंता नहीं करनी ही वृंदावन में ना गन्ने के खेत में एक से एक बढ़िया गन्ना ऐसे प्रेम खेत वृद्धा एक से एक प्रेमी महात्मा और महात्मा का चित्ता आप अनुमान भी नहीं कर सकते कैसा होता अनुमान भी नहीं कर सकते किसी को सुखी देख करके उसको ऐसे सबसे बड़ा दुष्प्रविमुक्ता जब किसी के अंत में देखते हैं कि हाय प्रियालाल का इसको प्रेमरस प्राप्त करें, उनका हृदय विकसित हो जाता है कैसे इसे प्राप्त हो बस जे भी उनके मन में आया कि इसको कैसे प्रेम प्राप्त प्रेम प्राप्त हो, प्रियालाल तत्काल प्राप्त कर देते हैं। इसके लिए भगवत प्रेमी महात्मा विकल हो जाए कि हाय इस तरह समय इसको हो गया अभी तक इसको प्राप्ति में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ ऐसा उसका सोचना की वहाँ से पूरा निर्णय अब निश्चित इसको भगवत प्रेम प्राप्त और ऐसा सोचना उनका व्यसन है बिना आप की हाँ। खाया नहीं सकते महात्मा बिला जगत कल्याण के रह ही नहीं सकते उनका व्यसन है इनका व्यसन है दूसरों को भगवान से मिला देना इनका नशा है इस बात का जो भगवत प्राप्त महात्मा होते इनका नशा है इस बात का कि जो जीव मिले उसे भगवान के सम्मुख कर दे टहलते ही इसीलिए घूमते रहते हैं कि कोई फंसे ही रहते इसीलिए तो महात्माओं को कहा मोहे मन पर विश्वासा रामा इनका हृदय इतना विशाल है इनको इस बात का व्यसन है कि कैसे जीवों को भगवत प्राप्ति हो कैसे जीवों को प्रेम प्राप्त हो एक दो नहीं यहाँ गली गली में महात्मा है कुछ ऐसा मत समझो अब वो महात्मा नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं अपने बीच में बैठे हुए हैं हम लोग उनकी गोद में बैठे हुए हैं हर समय वो हमारे साथ सम्मुख रहते हैं देखने में आते हैं छूते हैं वो हमसे बोलते हैं बात करते हैं बस चुपचाप इंतजार करो और सभी जा रही अंदर आपको निर्विकार करेंगे आप जान दो कितने कृपा है हमारे कितनी धाम की कृपा है अपने लोग तो खूब आनंदित रहो पूरे आनंद सिंध में विराजमान हो बस अगर इसका अनुभव करना है तो श्री हरि का विस्मरण न होने पाए हरि प्रिया का विस्मरण न होने पाए संसार का स्मरण जलन पैदा करता है और प्यारे और प्यारे के प्यारों का स्मरण आनंद पैदा करता है इनका स्मरण करो अभी अनुभव हो जाएगा बहुत बेपरवाह हो जाओ वृंदावन में बहुत बेप्रवाह हो जाओ बस इन महात्माओं की परवाह के अंतर्गत हो जाओ ये महात्मा तुम्हारी परवाह करने लगे तो तुह है तुम्हारी चिंता करने लगे ऐसे आचरण करो ये तुम्हें अपना मान ले भगवत प्राप्ति बहुत अरे जो प्राप्त हम उसको क्या प्राप्ति यार वो <laughs> करा देने तुम्हारी जेब की वस्तु तुम्हें दिखा देने की ये देखो बस ऐसे खोला अधिकार डूब गया अंदर भगवत प्राप्ति उनको लिए कठिन है जो महात्माओं से दूर है जो भगवत धाम से दूर है जो भगवान नाम से दूर है उनके लिए जिसके मुख में भगवान नाम है जिसके हृदय में प्रियालाल खेल रहे ऐसे महात्माओं का हमें संग है हमें भगवत प्राप्त नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति महात्मा का संघ समझ लो ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संघ भगवत से भी श्रेष्ठ है भगवत सानिध्य से भी श्रेष्ठ है महापुरुषों ने मांगा है यही भगवान से मांगा है जब साक्षात ध्रुव के सामने प्रकट हुए प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए तो मांगा है कि प्रेमी महात्माओं का संघ प्रदान कीजिए और वो हमें बिना मांगे प्राप्त हमें ये थोड़ी देखना की ये किस किस कोट के प्रेमी है हमारे पास कक्षा एक का विद्यार्थी जान सकता है क्या इन टीचरों में कौन सा टीचर बढ़िया हुआ है, है? लोग ऐसे ही करते हैं नाम जपने की तो अभी भावना आ ही रही और साधुओं में वो देखते हैं कौन महात्मा अच्छा है अगर तुम कौन महात्मा अच्छा इतना ज्ञान रखते हो तो सब महात्माओं से श्रेष्ठ होगी नहीं होगा वो तो टीचर जानेगा की कौन सा विद्यार्थी श्रेष्ठ है टीचर जानेगा क्योंकि विद्या, विद्यार्थी का कौन सा टीचर श्रेष्ठ है वो क्या जान पाएगा हम सब विद्यार्थी हैं प्रेम मार्ग में आ, ये प्रेमी महात्मा जन जान सकते हैं की इनमें कौन सा विद्यार्थी श्रेष्ठी के मार्ग में आगे संतों की कंठी देखते ही बस प्रणाम करो ना जान पाओगे ऐसे ऐसे संत मुह में बीड़ी लगी हुई है खाली खाली बीड़ी लगी हुई है पेपर का बंडल बच्चे समझे है न ट्रांजिस्टर बगल में और बज रहा है अब आप क्या अनुमान करोगे ना बीड़ी में आग है और न ट्रांजिस्टर उनको कानों में सुनाई दे रहा है और ना कभी पेपर पढ़ते है लेकिन पेपर का बंडल बगल में दबा हुआ ट्रांजिस्टर इस बगल में बीड़ी मुंह में लगी हुई और नेत्र देख बगल से निकले तो ऐसा लगा कि मतलब हृदय रुचा तो हमने कोई भगवत प्रेमी महात्मा जब दौड़ के आगे गए तो इसके दृश्य देखे नेत्र देखते ही पता चल जाए नेत्रों में उन्वाद होता है देखा प्रणाम किया हेरे भी नहीं हमारी तरफ ये तो कृपाली जी का वृक्ष डबल दो वृक्ष हाँ। है कमाल का वृक्ष वृक्ष उसी के नीचे आके बैठ गए उनके पास बैठ गए हैं उदर पीट कर लिए अगर आप गुर्जन ऐसा करेंगे तो हमें कैसे इस बात का अनुभव होगा की भगवत प्रेम मार्केट से बढ़ा जाता है कुलपता कुछ नधुरवाणी और मलिन वेश एकदम मलिन वेश मतलब कोई भी आदेश हम नहीं करेगा तो हमने कहा कि महाराज हमको तो तो तो महाजी तो <laughs> कैसे भगवत प्रेम की जाते कैसे भगवत प्रेम की तो उन्होंने कहा एक काम चाहे कर निरंतर नामिस्टम ये बीवी टेपर तुम मुस्कुरा दे बोले चले जाओ दो मांगने गए थे बोले चलो जाओ बस मतलब वो केवल सामने आप पहचान पाओगे भगवस्त मुंह में गली जली लगी हुई है पेपर जवाए बस चुपचाप प्रणाम करो बस जो भगवान भगवान की सुन्दा धाम ने विराजमान सबको प्रणाम करो हो सकता है कि पेंट सर्ट के व्यस्त में भगवत प्राप्त जिनको भगवत प्राप्त प्राप्ति हो गई है तो हाँ आ, आ, ऐसे नशे भी ऐसे भी देते हैं कि सामने से ऐसा कुछ ना अनुभव में पावे की हाँ महात्मा कुछ ऐसे होते हैं कि गुरु परंपरा प्राप्त तो वेश की रक्षा करते हुए तो भगवत प्राप्त और कुछ ऐसे होते हैं कि उस वेश का भी त्याग कर देते हैं बड़े पुराने कपड़े ऐसे पे इसलिए वृंदावनवासी जो भी सबको प्रणाम करो हम सब भगवत प्राप्ति के नजदीक है बस सबको रक्षा करो किस समय उनकी कृपा कटा कर हमारा हृदय निहार है अब विचार करो कितने सौभाग्य तो आते जाते महापुरुषों के दर्शन होते हैं जो तो भगवत प्रेम में उन्मत्त है ये सौभाग्य हमारा कितना विदय हुआ है, कितनी तो करना हमारे ऊपर इस पर कोई गर्व नहीं कर रहा जिस दिन इस पर गर्व करोगे तो गर्व भूल जाएगा कि हमारे बैंक में इतने लाख लागू हमारी ये फैक्ट्री ये सब गर्व ही तो हमें प्रमुख से विमुख किए हुए श्री राधा jay jay shyamam jay jay shyamam jay jay shri brindavan dham jay jay shyamam jay jay shyamam jay jay आरوسی वृंदावन धाम